बीसवा मास पारायण प्रारंभ कि राजा रई मुनि सिरु सहित समाजा करि दंडवत विनय बहुभाषी पथ गति कुशल साथ सबलीन है चले चित्र कूट चितुदी है राम सखा कर दी है लागू चलत देह धर जन अनुरागु नहीं पद त्राण शीष नहीं छाया नेम मु व्रतु धरम अमाया लखन राम सिया पंथ कहानी पूछत सख कहत मृदु बानी राम बास छल बिट बल के और अनुराग रहत रह देख दशा सुर बर सही फूला भय मृदु मही मगु मंगल मूला किए छाया जलद सुखद बह बर बात तस्त मगु राम कह जस भा भरत जात प्रातःकाल भरत जी ने तीर्थ राज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की तदनंतर रास्ते की पहचान रखने वाले कुशल पथ प्रदर्शकों के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित्त लगाए चले भरत जी राम सखा गुह के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हो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 जड़ चेतन मग जीव घनी जे चितय प्रभु जिन प्रभु हेरे ते सब भय परम पद जोगु भरत दरस मेटा भव रोग यह बड़ी बात भरत कैनाही सुमिरत जी नहीं राम मन माही, वारक राम तहत जगजेऊ होत तरन तारण नरसे भरत राम प्रिय पुनः लघु भ्राता कस न होइ मगु मंगल दाता सिद्ध साधु मुनि भर अस कही भर सही हरशु हर सुहियलही देखी प्रभाव सुरेश सोचू जग भल भले ही छ कहू को गुरसन कहे करिय प्रभु सोई राम ही भरत ही भेंट न होई राम संकोची प्रेम बसे भरत सपेम पो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 परंतु अब भरत जी के दर्शन ने तो उनका जन्म मरण रूपी रोग मिटा ही दिया भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है जिन्हें श्री राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं फिर भरत जी तो श्री चंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे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 मनुष्य जैसा आप होता है जगत उसे वैसा ही दिखता है उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा हे hey प्रभो वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ही न हो श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के वश है और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है इसलिए कुछ छल ढूंढ इसका उपाय कीजिए वचन सुनत सुर गुरु मुसुकाने सहसनयन विनु लोचन जानी मायापति सेवक सन माया करई तलटि परै सुरया तब कि छुकी राम रुख जानी अब कुचाली कर यही हानि सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ निज अपराध रिसाही नकाऊ जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावको जरि लो कहो वेद विदित इतिहास यह महिमा जाना ही दूरबाशा भरत सर को राम सने ही जगु जप राम राम जप जे मन हुन आनी अमर पति रघुबर भगत अकार अज सुलोक पर लोक दुख दिन दिन शोक सम इंद्र के वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए उन्होंने हजार नेत्रों वाले इंद्र को नेत्रों रहित समझा और कहा हे hey देवराज माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलट कर अपने ऊपर ही आ पड़ती है पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था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 अनुसुरस उपदेशु हमारा राम ही सेवक परम पियाारा मानत सुख सेवक सेवकाई सेवक वैरवैरु अधिकारी यद्यपि तम नहीं राग न रोषु गह न पाप पूु गुन दोषु करम प्रधान विश्व करी राखा जो जस सो तत् फलु चाखा तदपि कर ही तम विषम भगत अभगत हृदय अनुसारा अगुण अलेप समान एक रस राम सगुन भय भगत प्रेम बस राम सदा सेवक रुचि राखी वेद पुराण साधु सुर साखी अस जिय जानी सजू कुटिलाई करहू भरत पद प्रेति सुहाई राम भगत पर निरत पर दुख दुखी दयाल भगत सिरो मनी भरत डर बहु सुर हे देवराज हमारा उपदेश सुनो श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ बैर करने से बड़ा भारी बैर मानते हैं यद्यपि वे सम हैं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 उनसे बिल्कुल न डर। सत्य संध प्रभु सुरहितारी भरत राम आयस अनुसारी विकल तुम हो हू भरत दो तु नहीं रो सुनि सुर बर सुर गर बर बानी भा प्रमोदु मन मिटी गलानी बरश प्रसून हर राऊ लगे सराहन भरत सुभा विधि भरत चले मग जाही दशा देख मुनि सिद्ध सिब ही राम कही लेमगत पे हो चाहू पाता द्रव ही बचन सुनी पुलिस पशाना पुर जन पे मुन जाय बखाना बीच बात कर जमु नरख नीरू लोचल जल छाए रघुबर बरन बिलो की बर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 जमुन तीर्थ दिन करी पासु भय समय समु राति घाट घाट की तरनी आई अगणित जा नरणी प्रात पार भय एक ही सेवा दोष राम सखा की सेवा चले नहाय नदी सिर साथ निषाद नाथ दो भाई आगे मुनि भर वाहन राज समा सब पाछ दे पाछ दो बंधु पया दे भूषण बसन बेश सुखिता सेवक सुहृद सचिव सुत सा सुमिरत लखनु सीय रघुना जहाँ जहाँ राम बास विश्राम तह तह करही कर स्रेम प्रणाम मग बासी नर निस सुनी धाम काम तजिधार देखि स्वरूप तनेह सब मुदित जन्म फल पाए उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया समय अनुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अगणित नावें वहां आ गई जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए और रामचंद्र जी के सखा निषाद राज जी की इस सेवा से संतुष्ट हुए फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश से पैदल चल रहे हैं सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ है लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं जहां जहां श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया था वहां वहां वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष ये सुनकर घर और काम छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं कह ही स प्रेम एक एक पाही राम लखन सखी होना वय बुबरन रूप सोईयाली लु तने सरिस समचाली बेशु न नको सखी न संगा आगे अनि चली चतुर नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा सखी संदेहु होई ही भेदा सा सुरक तियगन मनी मानी कही सकलते ही, सकल ही समानी ते तरा बानी फुरी पूजी बोली मधुर बचन तिय दूजी कही सपेम सब कथा प्रसंगु जेहिधि राम राजरस भंगु भरत ही बहूरी सराहन लागी सील सनेह सुभाय सुभा चलत पयादे खात फल पिता दीन तजराज जात मनावन रघुबर ही भरत तरिस खोजू गांव की स्त्रियाँ एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती हैं सखी ये राम लक्ष्मण है कि नहीं हे सखी इनकी अवस्था शरीर और रंग रूप तो वही है शील स्नेह उन्हीं के सदृश है और चाल भी उन्हीं के समान है परंतु सखी इनका न तो वह वेश अर्थात वलकल वस्त्रधारी वेश है न सीता जी ही संग है और इनके आगे चतुरंगिणी सेना चली जा रही है फिर इनके मुख भी तो प्रसन्न नहीं है इनके मन में खेद है सखी इसी भेद के कारण संदेह होता है उसका तर्क अन्य स्त्रियों के मन भाया सब कहती हैं कि इसके समान चतुर कोई नहीं उसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली श्रीराम जी के राजतिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भाग्यवती स्त्री श्री भरत जी के शीर स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी वह बोली देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं इनके समान आज कौन है भायप भगति भरत आचरण कहत सुनत दुख दूषण हरणु जो कि छुक थोर सखी सोई राम बंधु अस काहे न हुई हम सब तानुज भर कही देखे धन्य धन्युबती जन लेखे सुनि गुन देख दका पक्षताही कई कई जनन जोग सुतनाही कह दूषण रानी नाहन विधि सबकी हम ही जो दाह कह हम लोक वेद विधिनी लघुती अकुल करतूति मलिन पुदेश कुदेश कुबामा यह दरसु पुण्य परिणाम अस अनंद अचि रिजु जनु ग्राम जलु मरुभूमि कलप करु जामा भरत दर्शु देखत खत मगलोगन कर भागु जनु सिंघल बाह भय विधि बस सुलभ प्रयाग भरत जी का भाईपना भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों के हरने वाले हैं हे सखी उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वो थोड़ा है श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों न हो छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज बड़ भागीनी स्त्रियों की गिनती में आ गई इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं यह पुत्र कैकई जैसी माता के योग्य नहीं है कोई कहती है इसमें रानी का भी दोष नहीं है यह सब विधाता ने ही किया है जो हमारे अनुकूल है कहां तो हम लोक और वेद दोनों की मर्यादा से हीन कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ तो स्त्रियां जो बुरे देश और बुरे गांव में बसती हैं और नीच स्त्रियां भी हैं और कहा यह महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग गया हो भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए मानो दैव योग से सिम्हल द्वीप के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो निज गुन सहित राम गुन गाथा सुनत जाही सुमिरत रघुनाथा तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा निरखिम जही कर प्रणाम मन ही मन मागही बरुहू तीय राम पद पदो पदुम तने हु मिला ही किरात कोल बन बासी बैखानस बट जती उदासी हरी प्रणाम जही ते ही के बन लखनु राम वे प्रभु समाचार सब कही भरत ही देखी जनम जे जन कह कुशल हम देखे ते प्रिय राम लखन समलेखे समले विधि बूझत सब सुबानी सुनत राम वन भाष कहानी से ही बाति ही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 चले जा रहे हैं वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं और मन ही मन ये वरदान मांगते हैं कि श्री सीता राम जी के चरण कमलों में प्रेम हो मार्ग में भील कोल आदि वनवासी तथा वान ब्रह्मचारी सन्यासी और विरक्त मिलते हैं उनमें से जिस जिससे प्रणाम करके पूछते हैं लक्ष्मण जी श्री राम जी और जानकी जी किस वन में हैं वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं उस दिन वहीं ठहरकर दूसरे दिन प्रातःकाल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है मंगल सगुन हो ही सबका हर कहीं सुखद विलोचन बाहू भरत ही सहित समाज छाहू मिलह राम मिठी दुख दाहू करत मनोरथ जस जी जा के जाने सुरा सब छाखे थिल अंग पग मग डगी डोलही विहबल बचन प्रेम बस बोलही राम सखाते ही समय देखावा सैल सिरोमि सहज सुहावा जासु समीपरित पतीरा सीय समेत बदही दो वीरा देखी करही सब दंद प्रणाम कही जय जान की जीवन रामा प्रेम मगन अस राज राजू जनु फिर अवध चले रघुराजू भरत प्रेम ते ही समय जस तस कही सकन तेषु कवि अगम जिमें ब्रह्म सुखो मम मलिन जने सबको मंगल सूचक शकुन हो रहे हैं सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा जिसके जी में जैसा है वो वैसा ही मनोरथ करता है सब स्नेही रूपी मदिरा से छके अर्थात प्रेम में मतवाले हुए चले जा रहे हैं अंग शिथिल है रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेमवश वेहवल वचन बोल रहे हैं राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरी दिखलाया जिसके निकट ही पयस्विनी नदी के तट पर सीताजी समेत दोनों भाई निवास करते हैं सब लोग उस पर्वत को देखकर जान की जीवन श्री रामचंद्र की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हों भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते कवि के लिए तो वो वैसा ही अगम है जैसा अहंता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद सकल सने हिथिल रघुबर के गए कोस दुई दिन कर घर के जलु थलु देखें बसे निति बीते गवन रघुनाथ पीते जनी अवशेषा जागेसीय सपन अथ देखा सहित समाज भरत आए नाथ वियोग साप तनताय सकल मलिन मन ारी देखी सा सुन अनुहारी सुनिस सपन भरे जल लोचन भय सोच बस सोच विमोचन लखन सपन यह नीत न होई कठिन कुचाह सुनाई ही कोई अस कही पंधु समेत नी सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में दो ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री रामचंद्र जी को सुनाने लगी। मानो समाज सहित भरत जी यहां आए हैं प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है सभी लोग मन में उदास दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के वश हो गए और बोले लक्ष्मण ये स्वप्न अच्छा नहीं है कोई भीषण कुसमाचार अर्थात बहुत ही बुरी खबर सुनाएगा ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया सन्मानी सुर बैठे उतर दी देख भय नभ धूरी खग मृग भूरी भागे विकल प्रभु आश्रम गए तुलसी उठे अब लोकी कारणों का चित सच सचकित रहे सब समाचार किरात को लही आयते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 कि क्या कारण है विचित्र से आश्चर्य युक्त हो गए उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भरे सरद सरोरुह सरोह तुलसी भरे जल तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री रामचंद्र जी के मन में बड़ा आनंद हुआ शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए बहुरी सोच बस भेवनु कारण कवन भरत आगवनु एक आई अस कहा बहोरी से संग चतुर न थोरी सोसु निराम ही भा अति सोचू इत पितु बच इत बंधु सकोचु भरत तु भाव मन माही प्रभुचित हित स्थिति पावत नाही समाधान तब भाइ जाने भरत कहे साधुयाने लखन लखेऊ प्रभु हृदय खभारू कहत समय तमनीति विचारू विु पूछे कछु कहु गुसाई सेव कुसमय न अधीक्ष तुम सर्वज्ञ शिरो मणि स्वामी आपनी समुझ कह अनुगामी नाथ सुहृद सुठी सरल चित सील सने निधान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 यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ इधर तो पिता के वचन और उधर भाई भरत जी का संकोच भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं तब ये जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम जी के हृदय में चिंता है तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे हे स्वामी आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूं सेवक समय पर ढीठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता हे स्वामी आप सर्वज्ञों में शिरोमणी हैं, अर्थात सब जानते ही हैं मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूं हे नाथ आप परम सूहृद सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं विषय जीव पाई प्रभुताई मूढ़ मोह बस हो ही जनाई भरतु नी तीरथ साधु सुजाना पद प्रेम सकल जग जाना दे राम पद पाई चले धर्म मर मिटाई कुटिल कुबंधु कुब सरोता की जानी राम बनवास काकी का की करुमंत्र कमाजू आय करें अखंड तक राजू कोट प्रकार कल कुटिलाई आए कल बटोरी दो हो ती न कपट को चाली रथ बाजी गजाली भरत ही दो को जाए जग बौराय राज पद पाए ससीगुरतीय गी न घुषु चढ़े भूमि सुर जान लोक वेद ते विमुख भा अधम नम परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं भरत नीति परायण, साधु और चतुर है तथा आपके चरणों में उनका प्रेम है इस बात को सारा जगत जानता है वे भरत जी आज श्री राम जी का पद पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं कुटिल खोटे भाई भरत को समय देखकर और ये जानकर कि आप वनवास में अकेले हैं अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्यों को निष्कंटक करने के लिए यहां आए हैं अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोरकर दोनों भाई आए हैं यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार किसे सुहाती परंतु भारत को ही व्यर्थ कौन दोष दे राज पद पा जाने पर सारा जगत ही मतवाला हो जाता है चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ राजा नहुष ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा वेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया सहस बाहु सुर ना सुत्रु के ही न राज मदी न भरत कीन यह उचित उपाऊ रिपुरीन रंचना राखब काऊ एक की नहीं भरत भलाई निद्रे राम जानी असहाय समझ परी ज विशेषी समर सरोष राम मुखी इतना कहत नीति रस भूला रन रस विचप फुल तूला प्रभु पद बंदिश रज राखी बोले सात सहज बलुभाषी अनुचित नाथ न ना मानवूरा भरत हम ही उपचार न थोरा कह लगी सही रही मनुमारी नाथ साथ धनु हाथ हमारे छत्रि जाति रघु कुल जन्म राम अनुग जगुजान लात हु चढ़ति सिर नीच को धूरी समान सहस्र देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमद ने कलंक नहीं दिया भरत ने यह उपाय उचित ही किया है क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए हां भरत ने एक बात अच्छी नहीं की जो आपको असहाय जानकर उनका निरादर किया पर आज संग्राम में श्री राम जी का क्रोध पूर्ण मुख देखकर ये बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी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 बनहु वीर रस सोवत जागा बांध जटा सिर कसी कटिभा था साज तरासनुसाय कु था आज राम सेवक जसुले भरत ही समर सिखावन देऊ राम निरादर कर फल पाई समर तेज दो भाई आई बना भल सकल समू रिस कर आज जिम कर दलई मृग राजू ले लपेटी लवा जिम बाजू तैसे ही भरत ही से न समेता सानुज निदरी निपात खेता जौ सहाय करसम करुआई तो रन राम दुहाई अति सरोष मा खेल खनु लख सुनि शपथ प्रवान सभय लोक सबलोक पति चाहत भरी भगा यों कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी मानो वीर रस सोते से जाग उठा सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजाकर तथा बाण को हाथ में लेकर कहा आज मैं आपका सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं।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 यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे राम जी की सौगंध है मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा छोड़ूंगा नहीं लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध में दम तम तमाया हुआ देखकर उनकी सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं जग भय मगन गगन भाई बानी लखन बाहु बाहुबलु विपुल बखानी तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा को कह सकई को जान निहारा अनुचित उचित काज किछ हो समझ करिय भल कह सबको कह सा करी पा ही कह वेद बुधते बुध नाही सुनि सुर बचन लखन सकुचाने राम तीय सादर चनमान कहीता तुम्हनीति सुहाई सुहाय सब सबते कठिन राज मधु भाई जो अच वतनृप मा सहिते नान साधु सभाजहिते सुनहु लखन भल भरत शरीता विधि प्रपंच माह सुनान भरत ही हो नाज मधु विधि हरिहर पद पाई कब हो कि काजी सिकरनी क्षीर सिंधु बिन साई सारा जगत भाई में डूब गया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 राज्य का मध सबसे कठिन मध है जिन्होंने साधुओं की सभा का सत्संग नहीं किया वे ही राजा राज राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते हैं मतवाले हो जाते हैं हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कहीं सुना गया है न देखा ही गया है अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है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 गोपद जल बूढ़ ही घट जोनी सहज क्षमा बरुछाड़ छोनी मसक फूंक मकुमे रूड़ई हो नृप मधु भरत ही भाई लखन तुम्हार शपथ पितु आना सुचि सुबंधु नहीं भरत तमाना सगुनुखीरु अवगुण जलुता मिलई रचय पर पंचु विधाता भरत हंस रवि तड़ागा जन्म कीन् गुन दोष विभागा गहि गुन पाय तज अव गुन बारी निज जस जगत कीन्जियारी कहत भरत गुन सीलु सुभाओ प्रेम पयोधि मगन रघुरा सुनि रघु बरबानी विबु देखी भरत पर है तु सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा नि अंधकार चाहे मध्यान्ह के सूर्य को निगल जाए आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए गो के खुर इतने जल में अगस्त जी डूब जाएं और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा अर्थात सहनशीलता को छोड़ दे मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरू उड़ जाए परंतु हे भाई भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता हे लक्ष्मण मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूं भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है हे तात गुरु रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच को रचता है परंतु भरत ने सूर्य वंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया है गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया है भरत जी के गुण शील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए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 सकल धर्म मधुर धरनी धरत को कबि कुल अगम भरत गुण गा को जान तुम बिनो रघुना लखन राम सिय सुनिशरबानी अति सुख लहे जाई बखानी य यहा भर सब सहित सहाय मंदा पुनीत नहाए सरित समीप राख सब लोगा मागी मातु गुर सचिव नियोगा चले भर तु जहाँ से घुराई साथ निषाद न तु लघु भाई समझ मातु कर तब सकुचाही करत कुतरक कोटे मन माही राम लखनु सुनि मम नाम उठि जनि अनत जा तजिथा मातु मते महु मानि मोही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 निशाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहां चले जहां श्री सीताजी और श्री रघुनाथ जी थे भरत जी अपनी माता कैकई कै की करनी को समझकर सकुचाते हैं और मन में करोड़ों कुतर्क करते हैं सोचते हैं श्री राम लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर न चले जाएं। मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा है पर वे अपनी ओर समझ मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे जा परिहर ही मलेन मनु जानी जा सन मान ही सेवकुमानी मोरे सरन राम की पन राम सुस्वामी दो जनही जगजस भाजन जातक मीना नेम प्रेम निज निपुनबीना अस मन गुनत चले मग जाता सकुच कुछ स्नेह सब गाता फेरती मना माँ सुकृत खोरी चलत भगति बल धीरज धोरी जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ सब पथ परत उताइल पाऊ भरत दताते ही अवसर कैसी जल प्रवाह जल अलग गति जैसी देखी भरत कर सोच सनी हु भाषाद थे समय विदेह लगे हो न मम गल सगुन सुन गुन कहत निशादु मिटि सोच हो ही, ही हर्षु पुनि परिणाम विषाद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 आश्रम निकट जाय नियराने भरत दीख बन सैल समाज मुदित क्षुधित जनु पाई सुनाजुति भीति जनु प्रजा दुखारी विधताप पीड़ित ग्रह मारी जय सुराज सुदेश सुखारी हो भरत गति से अनुहारी राम बात बन सम्पति भ्राजा सुखी प्रजा जनु ाय सु राजा सचिव बिरागु विवे कुनरेशु विभिन सुहावन पावन देशु भट जमनियम शैल रजधानी धानी सुमति सुचि सुंदर राणी सकल अंग संपन्न सुराओ राम चरण आश्रित चित चाओ जीति मोह महिपालु दल सहित विवेक भुआल करत के सुख करतकं तुका भरती ने सेवक के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुंचे वहां के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा भोजन पा गया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 विवेक उसका राजा है और वैराग्य मंत्री है यम अर्थात अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह तथा नियम अर्थात शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान योद्धा है पर्वत राजधानी है शांति तथा सुबुद्धि दो सुंदर पवित्र रानियां हैं वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में आनंद है स्वामी आमत्य सूरिद कोष राष्ट्र दुर्ग और सेना राज्य के सात अंग हैं। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीत कर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है उसके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल वर्तमान है वन प्रदेश मुनि बास घने जनपुर नगर गाओ गन खेरे विपुल विचेत्र बिहग मृगन प्रजा समाजुन जाय बखाना खगहा करी हरी बाघ बराहा देखी महिष वृष साजु करा वयरु बिहाई चरही एक संगा जहाँ तह मनाह से न चतुर झरना झरही मात गजगा मनु निशान विधि विधि बाजह चक चकोर चातक सुक पिकगना कूजक मराल मुदित मना न गावत नाचत मूरा जनुसुराज मंगल चरा बेली बिटप तृण सफल सपूला सब समाज मुद मंगलमूला राम शैल शोभ रख भरत हृदय पे तापस तप फल पा जिमी सुखी सिराने रानी ने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 ये सब आपस का बैर छोड़कर जहां तहां एक साथ बिचरते हैं यही मानो चतुरंगिणी सेना है पानी के झरने झर जर रहे हैं और मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं मानो वहां अनेकों प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं चकवा चको पपीहा तोता तथा कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से कूज रहे हैं भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर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 मास पारायण बीसवा विश्राम नवान्न पारायण पांचवा विश्राम